संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर को नकुल सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हें का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा राजन विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं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 जो धनपूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञादि कर्मों में उपयोग करता है वह शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है जिनका कोई घर बार नहीं जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सो रहते हैं जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं ऐसे त्यागियों को भिक्षु संयासी कहते हैं जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता किसी की चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है वह त्यागी कहलाता है एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोड़ा तीन आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ तब से उन्होंने निश्चय किया यही मुनियों का मार्ग है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 बताया गया है पितरों देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है केवल इसी आश्रम में धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता कुछ ऋषि सदग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं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 सुख तो कभी नसीब नहीं होता भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को खसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान से सदा लगा रहता है उसकी कभी हानि नहीं होती महाराज पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात धड़ा आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा तदनंतर सहदेव ने कहा भारत केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं इसमें संदेह है बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्ति होता है वह तो हमारे शत्रुओं को हो किन्तु दैहिक स्वार्थ से आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले दो अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है और तीन अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत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 वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं आप मेरे पिता माता भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं इसलिए दुख में न जाने क्या क्या प्रलाप कर गया हूँ आप उसे क्षमा करे मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है वह आपके चरणों में भक्ति होने के कारण ही कहा है वैश्वायन जी कहते हैं इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युतिष्ठ चुप ही रह गए तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी महाराज आपकी ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं पापी पपीहे की तरह डट लगा रहे हैं फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते क्यों ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर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 ज यदि यही करना था तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कही जब स्वयं बातें कहकर हौसला बढ़ाया तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए क्योंकि दंड न देने वाले छत्री की शोभा नहीं होती दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दे सतपुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखाएं। जो अवसर देखकर कर क्षमा भी करता है और क्रोध भी दान देता और कर लेता है शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निर्भय बनाता है तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है वह राजा धर्मात्मा कहलाता है आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने की मिली है न दान में, न आपने किसी को समझा इसे हड़प लिया है, है, न न यज्ञ में प्राप्त किया है, और बुझा कर ही तो शत्रुओं को प्रबल सेना का संघार करके इस पर विजय पाई है इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए महाराज अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू पर आपने कर लगाया जम्बूद्वीप के समान ही जो मेरुगिर के पश्चिम कोंचद्वीप है उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में कोंचद्वीप के समान ही जो शाकद्वीप है, उस पर भी कर लगाया तथा मेरु से उत्तर ओर जो शाकद्वीप के बराबर ही भद्रासुद्वीप है उसके ऊपर भी शासन किया है इसके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतरद्वीप है समुद्र लाभ कर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए महाराज मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है उन्होंने मुझसे कहा था पांचाल राजकुमारी राजा युधिष्ठि बड़े पराक्रमी हैं। ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे किंतु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी होती दिखाई देती है। जब उन्मत्त हो जाता है तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं जो उन्मत्तता का, का काम करता है उसका कभी भला नहीं होता उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए मैं संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूं। जो बेटों के का कर रहे हैं। भी आप नहीं। मैं सच कहती हूँ आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं राजन आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी है संपूर्ण प्रजा का धनपूर्वक पालन करते हुए पर्वत वन तथा दीपो सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए उदास न ना होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए